महाभारत शांति पर्व पंचशतीतमोध्याय इंद्ररूपधारी विष्णु और मानधाता का संवाद एवं धर्मं इंद्र कहते हैं राजन इस प्रकार छात्र धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली है यह सभी धर्मों से संपन्न बताया गया है तुम जैसे लोक हितैसे उदार पुरुषों को सदा इस छात्र धर्म का ही पालन करना चाहिए यदि इसका पालन नहीं किया जाएगा तो प्रजा का नाश हो जाएगा भूसंस्कार राजस्कार योगम अभैक्षचर्या पालन च प्रजा विद्याभूतानुकम्पी देह त्यागम चाह वे धर्म अग्रम समस्त प्राणियों पर दया करने वाले राजा, करने वाले राजा को उचित है व नीचे लिखे हुए कार्यों को ही श्रेष्ठ धर्म समझे वा पृथ्वी का संस्कार करावे राशिअश्वेधाद यज्ञों में अवभृत स्नान करे भिक्षा का आश्रय न ले प्रजा का पालन करे और संग्राम भूमि में शरीर को त्याग दे त्याग श्रेष्ठम वै वदी सर्वश्रेष्ठ शरीर त्यज निराज धर्मेश सर्वे प्रत्यक्षम ते भूमिपाला यथव ऋषि मुनि त्याग को ही श्रेष्ठ बताते हैं उसमें भी युद्ध में राजा लोग जो अपने शरीर का त्याग करते हैं वह सबसे श्रेष्ठ त्याग है तथा राजधर्म में संलग्न रहने वाले समस्त भूमिपालों ने जिस प्रकार युद्ध में प्राण त्याग किया है वह सब तुम्हारी आँखों के सामने है बहु श्रुत्या गुरु शुश्रूषयाच परस्परम संघन नादपंती नित्यम धर्मम क्षत्रियो ब्रह्मचारी चरे दे को शास्त्र धर्म का धर्म पालन की इच्छा रखकर अनेक शास्त्रों के ज्ञान का उपार्जन तथा गुरु से सु करते हुए अकेला ही नित्य ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का आचरण करे यह बात ऋषि लोग परस्पर मिलकर कहते हैं सामान्यर्थे व्यवहारे प्रवृत्त प्रिया प्रियर्जय युर्णस्थापना पाल चोमैरौरसैच्चराश्रम धर्म आहु छात्र श्रेष्ठ सर्वधर्मोपन्नमें चलता धर्मता वजती जन साधारण के लिए व्यवहार आरंभ होने पर राजा प्रिय और अप्रिय की भावना का प्रयत्नपूर्वक परित्याग करें भिन्न भिन्न उपायों नियमों पुरुषार्थों तथा संपूर्ण उद्योगों के द्वारा चारों वर्णों की स्थापना एवं रक्षा करने के कारण छात्र धर्म एवं गृहस्थ आश्रम को ही सबसे श्रेष्ठ तथा संपूर्ण धर्मों से संपन्न बताया गया है क्योंकि सभी वर्णों के लोग उस छात्र धर्म के सहयोग से ही अपने अपने धर्म का पालन करते हैं क्षत्रिय धर्म के न होने से उन सब धर्मों का प्रयोजन विपरीत होता है ऐसा कहते हैं नाभुस्तान्वय पशुता मनुष्यान यथानीतिम ग्यर्थ योगान तस्मा क्षत्र धर्म जो लोग सदा अर्थ साधन में ही आसक्त होकर मर्यादा छोड़ बैठते हैं उन मनुष्यों को पशु कहा गया है क्षत्रिय धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने के साथ साथ उत्तम नीति का ज्ञान प्रदान करता है इसलिए वह आश्रम धर्मों से भी श्रेष्ठ है त्रय विद्या नाम जागते जागति गुणा ये चोताश्र ब्राह्मणा ये तत्कर्म ब्राह्मण छत्र तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मणों के लिए जो यज्ञादि कार्य विद है तथा उनके लिए जो चारों आश्रम बताए गए हैं उन्ही को ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है इसके विपरीत आचरण करने वाला ब्राह्मण शुद्र के समान ही शास्त्रों द्वारा वध के योग्य है चातुराश्रम्य धर्माश्च वेद धर्माश पार्थिव ब्राह्मणे नानुगतव्याद्यादाचर राजन चारों आश्रमों के जो धर्म है तथा वेदों में जो धर्म बताए गए हैं उन सब का अनुसरण ब्राह्मण को ही करना चाहिए दूसरा कोई शूद्र आदि कभी किसी तरह भी उन धर्मों को नहीं जान सकता अन्यथा वर्तमानस्य से नाशो वृत्ति प्रकल कर्मण आवर्धते धर्मो यथाधर्म तथम जो ब्राह्मण इसके विपरीत आचरण करता है उसके लिए ब्राह्मणोचित वृत्ति की व्यवस्था नहीं की जाती कर्म से ही धर्म के वृद्धि होती है जो जिस प्रकार के धर्म को अपनाता है वह वैसा ही हो जाता है योग कर्म स्थितो विप्रो न स सम्मान महति कर्म स्वमयुज्ञानम अविश्वास जो ब्राह्मण विपरीत कर्म में स्थित होता है वह सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है अपने कर्म का आचरण न करने वाले ब्राह्मण को विश्वास न करने योग्य माना गया है एते ते धर्म सर्वर्णे सुलीना उत्तृष्टव्या क्षत्रियम तस्मा ज्येष्ठा राजधर्मा नचार्य वीरिय ज्येष्ठा वीर धर्मा मताबे समस्त वर्णों में स्थित हुए जो ये धर्म है उन्हें क्षत्रियो को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहिए यही क्षत्रिय धर्म है इसलिए धर्म श्रेष्ठ है दूसरे धर्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं है मेरे मत में वीर क्षत्रियो के धर्मों में बल और पराक्रम की प्रधानता है मान धा तो वाच यवना किराता सबर बरबरा सका तुषारा कंकाच पल्लवा चांद्रमद्रका पौंड्रा पुणिंद रमा काश ब्रह्मचत्र प्रसूताश्च वैशाशूद्राश्च मनवा कथम धर्माचरष्य सेवाशि मद्भिध कथ साप्यासुवि मानधाता बोले भगवन मेरे राज्य में यमन किरात गांधार चीन सबर बरबर शक तुषार कंक पल्लव आंध्र मद्रक पौ पुलिंद रमठ और काम्बो देशों के निवासी दक्षगण सब और निवास करते हैं कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भी संतानें हैं कुछ वैश्य और शूद्र भी हैं जो धर्म से गिर गए हैं ये सब के सब चोरी और डकैती से जीविका चलाते हैं ऐसे लोग किस प्रकार धर्मों का आचरण करेंगे मेरे जैसे राजाओं को इन्हें किस तरह मर्यादा के भीतर स्थापित करना चाहिए भगवं सुरेश्वर यह मैं सुनना चाहता हूँ आप मुझे यह सब बताइए क्योंकि आप ही हम के बंधु हैं माता आचार्य गुरु श्रुश्रोह तथे वम वासी इंद्र ने कहा राजन जो लोग दस्यु वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं उन सबको अपने माता पिता आचार्य गुरु तथा आश्रमवासी मुनियों की सेवा करनी चाहिए कर्तव्य कर्तव्या वेद धर्म क्रिया से धर्मो विधीये भूमिपालों की सेवा करना भी समस्त दस्युओं का कर्तव्य है वेदोक्त धर्म कर्मों का अनुष्ठान भी उनके लिए शास्त्र भी धर्म है पितृय तथा कूप कृपाच से धान यथा कालम त्रिजय भिजय तथा पितरों का साध्य करना कुआं खुदवाना जल क्षेत्र चलाना और लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाना भी उनका कर्तव्य है उन्हें यथा समय ब्राह्मणों को दान देते रहना चाहिए अहिंसा क्रोधो, सत्य भाषण क्रोध शून्य बर्ताव दूसरों की आजीविका तथा बंटवारे में मिली हुई पैतृक संपत्ति की रक्षा स्त्री पुत्रों का भरण पोषण बाहर भीतर शुद्धि का त्याग करना या उन सबका धर्म है दक्षिणा सर्वयज्ञा नाम दातव्या भूत मिक्षता पाकिस्तव कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को सब प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा देनी चाहिए सभी दस्युओं को अधिक खर्च वाला पाक यज्ञ करना और उसके लिए धन देना चाहिए कर्तव्या निष्पाप नरेज इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निर्दिष्ट कर दिए हैं उन दस्युओं को भी इन का से पालन करना चाहिए लोके, लिंगांतरे आश्रमेश चतुर्षवी मान मानधाता बोले भगवान मनुष्य लोक में सभी वर्णों तथा चारों आश्रमों में भी डाकू और लुटेरे देखे जाते हैं जो विभिन्न वेशभूषाओं में अपने को छिपाए रखते हैं इंद्र उच विनष्टायाम दंड नित्याम राजधर्म हिराकृत संप्रमुहभूतान इंद्र बोले निष्पाप नरेश जब राजा की दुष्टता के कारण दंड नीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म तिरस्कृत हो जाता है तब सभी प्राणी मोहवश कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक खो बैठते हैं असंख्या भविष्य भिक्ष बहुन तथा आश्रमा विकल्पाचितुग के समाप्त हो जाने पर नाना भी सारी असंख्य भिक्षुक प्रकट हो जाएंगे और लोग आश्रमों के स्वरूप के विभिन्न मनमानी कल्पना करने लगेंगे आश्रम पुराणा धर्माणां परमागति प्रतिपस्ते ही काम समीता लोग काम और क्रोध से प्रेरित होकर कुमार्ग पर चलने लगेंगे वे पुराण प्रोक्त प्राचीन धर्मों के पालन का जो उत्तम फल है उस विषय की बात नहीं सुनेंगे यदा निवर्त्यते पापो दंड निहात्मी तदा धर्मो न चलते सद्भुतः शाश्वत पर जब महामनस्वी राजा लोग दंड नीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकते रहते हैं तब सत्स्वरूप परमोत्कृष्ट सनातन धर्म का रास्त नहीं होता है सर्वलोक गुरुम चै व राजम्यत न तस् दत्तम न हुतम न श्राद्धम फलते क्वचे जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के गुरुस्वरूप राजा का अपमान करता है उसके किए दान होम और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते हैं मनुषाण अति भूत सनातन देवामे धर्म काम नरेश्वर राजा मनुष्यों का अधिपति सनातन देव स्वरूप तथा धर्म की इच्छा रखने वाला होता है देवता भी उसका अपमान नहीं करते हैं प्रजापतिर् भगवान सर्वचैवास यद जगत सवृत्ते वृत्त्यर्थम धर्म क्षत्र मिक्षति भगवान प्रजापति ने जब इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी उस समय लोगों को सत्कर्म में लगाने और दुष्कर्म से निवृत्त करने के लिए उन्होंने धर्म रक्षा के हेतु छात्र बल को प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा की थी प्रवृत्त ही धर्म से गतिम सा पूज्य तत्व छत्र प्रतिष्ठित जो पुरुष प्रवित्त धर्म की गति का अपने बुद्धि से विचार करता है वही मेरे लिए माननीय और पूजनीय है क्योंकि उसे में छात्र धर्म प्रतिष्ठित है भी वाच एव भगवान मरुद्गण वृत प्रभु जगा भुवनम विष्णु अक्षरम शाश्वतम पदम विश्वजी कहते हैं राजन मान को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु मरुद्गणों के साथ अविनाशी एवं सनातन परम पद विष्णुधाम को चले गए एवं प्रवर्ति धर्मे पुरा सुचरित रघ क छत्रित चेतनावान बहुश्रुत निष्पाप नरेश्वर इस प्रकार प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रचलित किया और सत्पुरुषों द्वारा वह बड़ी भाती आचरण मिलाया गया ऐसी दशा में कौन ऐसा सचेत और बहुश्रुत विद्वान होगा जो छात्र धर्म की अवहेलना प्रवृत्ता ए निवृत्ता अंतरावलि यथापति विचक्ष अन्यायपूर्वक क्षत्रिय धर्म की अवहेलना करने से और धर्म भी उसी प्रकार बीच में में ही नष्ट नष्ट हो हो जाते हैं, जैसे अंधा मनुष्य रास्ते में हो जाता है। निष्पाप विधाता का यह आज्ञा चक्र राजधर्म आदि में प्रचलित हुआ और पूर्ववर्ती महापुरुषों का परम आश्रय बना रहा तुम भी उसी पर चलो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस छात्र धर्म के मार्ग पर चलने में पूर्णतः समर्थ हो इतिश्री महाभारते शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवणी इंद्रम धात्री संवादि पंचषष्टमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इंद्र और मानधाता का संवाद विषय पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ